मुंडकोपनिषद शांक भाष्य मुंडक दो खंड उतवा संक्षेपाधाय का उतरे त्रयोपि आगे के तीन मंत्र भी पूर्वोक्त अर्थ को ही संक्षेप से बतलाने वाले हैं ज्योतिर्मय ब्रह्म हिण्यमय परेकोशे विरजम ब्रह्म निष्कल तक्ष ब्रम ज्योतिषाम विदो विदोहो वह निर्मल और कलाहिन ब्रह्म हिरण्यमय ज्योतिर्मय परम कोश में विद्यमान है वह शुद्ध और संपूर्ण ज्योतिर्मय पदार्थों की ज्योति है और वह जिसे कि आत्मज्ञानी पुरुष जानते हैं हिरण्यय ज्योतिर्मय बुद्धि विज्ञान प्रकाशे पे कॉशे कॉश इवासे आत्मस्वल स्वरूपलस्थनवात्म तस्वाभ्यंतरवाद विरज अविद्याशेषदोषरजो मलभर्जिम ब्रह्मत्म्च सर्वा निष्क निर्गता कला यस्मा तिष्कलम निरवयम इत्यथ हिरण्यय ज्योतिर्मय अर्थात बुद्धि प्रवित्ति के प्रकाश रूप परम कोश में जो आत्म स्वरूप की उपलब्धि का स्थान होने के कारण तलवार के कोष अर्थात म्यान के समान है और सबसे भीतरी होने के कारण श्रेष्ठ है उसमें विरज अविद्यादि संपूर्ण दोष रूप मल से रहित ब्रह्म विराजमान है जो सबसे बड़ा तथा सर्व रूप होने के कारण ब्रह्म है वह निष्कल है जिससे सब नि निकल गई हो, उसे निष्कल कहते हैं अर्थात वह निरवयज है यस्मा विरजम निष्कल चातस्म्शुभ्रम शुभ ज्योतिषाम सर्वप्रकाशात्मनादी नामपि भी त्योतिरवभाषकम नाम अपि ब्रह्मात्म चैतन्य अग्नदीना ज्योतिम्तब्रत्चतन्य ज्योतिर्नमित तिपरम ज्योतिवभाष भाष्यम आत्मज्योतिमद आत्मा स्व शब्दादीषुद्धि प्रत्यय साक्षिण ये विवेकिनो विदुर विजानती त आत्मा विदस्त तद्विदुरात्म प्रत्यानुसारिण यस्मात्म ज्योतिष तस्मात् तद्विदुर्तरे बाह्यर्थ प्रत्यानुसारिनः क्योंकि ब्रह्म विरज और निष्कल है इसलिए वह शुभ्र यानी शुद्ध और ज्योतियों अग्नि आदि संपूर्ण प्रकाशमय पदार्थों का भी ज्योति प्रकाशक है तात्पर्य यह है कि अग्नि आदि का ज्योतिर्मयत्व भी अपने अंतर्वर्ती ब्रह्मात्म चैतन्य रूप ज्योति के ही कारण है जो किसी अन्य से प्रकाशित न होने वाला आत्मज्योति है वही परम ज्योति है जिसे कि आत्मवेदता जो विवेकी पुरुष आत्मा अर्थात अपने को शब्दादि विषय और बुद्धि प्रत्ययों का साक्षी जानते हैं वे आत्मानुभव का अनुसरण करने वाले आत्मज्ञानी पुरुष जानते हैं क्योंकि वह परम ज्योति है इसलिए उसे वे ही जानते हैं दूसरे बाह्य प्रतीतियों का अनुसरण करने वाले पुरुष नहीं जानते कथम तद्योतिसाम ज्योतिषाम ज्योति ऋत्युच्य वह ज्योतियों का ज्योति किस प्रकार है सो बतलाया जाता है ब्रह्म का सर्व प्रकाशकत्व न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र नेवाह विद्युत भांति कुत अग्नि तमेवान अनुभाति तस्वीर विभाति वहाँ उस आत्मस्वरूप ब्रह्म में न सूर्य प्रकाशित होता है और न चंद्रमा यातारे तारे वहाँ यह बिजली भी नहीं चमकती फिर यह अग्नि किस गिनती में है उसके प्रकाशित होने से ही सब प्रकाशित होता है और यह सब कुछ उसी के प्रकाश से प्रकाशमान है ना तत्र नस्त्मूते ब्रह्मणि सर्वावभाषकोपी सूर्यो भाति तद्रह्म न तु तर्वद स्वतः प्रकाशन सामर्थ्यम् तथा न चंद्र तारकम देमा विद्युतों भांति कुतोम अग्नि अस्मदगोचर वहाँ अपने आत्मस्वरूप ब्रह्म में सबको प्रकाशित करने वाला सूर्य भी प्रकाशित नहीं होता अर्थात वह भी उस ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करता वह सूर्य तो उस ब्रह्म के प्रकाश से ही अन्य सब अनात्म पदार्थों को प्रकाशित करता है उसमें स्वतः प्रकाश करने का सामर्थ्य है ही नहीं इसी प्रकार वहाँ न तो चंद्रमा या तारे ही प्रकाशित होते हैं और न यह बिजली ही फिर हमें साक्षात दिखलाई देने वाला यह अग्नि तो हो ही कैसे सकता है किम बहुना यदिद जगद्भाति तत्मे परमेश्वर स तो भारूपत्वादीप्यम अनुभाप्यते यथा जलोल जलोल्मुखाद्यग्नि संयोगाद्यग्नि दंत मनुदहति न स्वत भाषा दीप्तियाद सूर्यादि जगत विभाति अधिक्य यह जो जगत भासता है वह प्रकाश रूप होने के कारण उस परमेश्वर के प्रकाशित होने पर उसी के पीछे प्रकाशित दे हो रहा है जिस प्रकार अग्नि के संयोग से जल और उलमुख अर्थात अंगारा आदि अग्नि के प्रज्वलित होने पर उसके कारण जलाने लगते हैं स्वतः नहीं जलते उसी प्रकार यह सूर्य आदि संपूर्ण जगत उस परब्रह्म के प्रकाश तेज से ही प्रकाशित होता है यत एवं तदेव ब्रह्म भाति च विभाति च कार्य गविधेन भाषा तस्तः ब्रह्मणों नहि भारूपत्व स्वतःवगम्य ही चक्नोति विद्यम भाषण मल्य कर्म शक्नो घटादीनाभाषकवादर्शना भारूपाणीना तद्दर्शना क्योंकि ऐसी बात है इसलिए वह ब्रह्म ही कार्यगत विविध प्रकाश से विशेष रूप से प्रकाशित हो रहा है इससे उस ब्रह्म की प्रकाश रूपता स्वतः ज्ञात हो जाती है जिसमें स्वयं प्रकाश नहीं है वह दूसरे को भी प्रकाशित नहीं कर सकता क्योंकि घट पदार्थों में दूसरों को प्रकाशित करना नहीं देखा जाता तथा प्रकाशस्वरूप सूर्य आदि में वह देखा जाता है यद्योतिषा ज्योतिर्ब्रह्म तदेव सत्यम सर्व तद्विकारचारंभण विकारो नामधेय नामधेयमात्र मनृत मितरद्वितियेतम अर्थम विस्तरेण हेतुतः प्रतिपादित निगमन स्थानीयन मंत्रेण पुनरूप्रसरती जो ब्रह्म ज्योतियों का ज्योति है वही सत्य है तथा सब कुछ उसी का विकार है जो विकार केवल वाणी का आरंभ और नाम मात्र है अतः अन्य सभी मिथ्या है ऊपर विस्तार और हेतुपूर्वक कहे हुए उस अर्थ का इस निगम स्थानीय मंत्र से पुनः उपसंहार करते हैं ब्रह्म का सर्वव्यापक ब्रह्म वेद अमृतम पुरस्ता ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतरे नोर्ध प्रसुतम ब्रह्म वेदम विश्वमिद वरिष्ठ यह अमृत ब्रह्म ही आगे है ब्रह्म ही पीछे है ब्रह्म ही दाई बाई ओर है तथा ब्रह्म ही नीचे ऊपर फैला हुआ है यह सारा जगह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है यत् ब्रह्मोक्तक्षण युस्ताग्रे ब्रह्म विद्यादीना प्रत्यवभासम तथा पश्चात ब्रह्म तथा दक्षिणत तथोत्तरेण तथैवाधस्ता ऊर्धन तथो कार्याण प्रचृत प्रगतनाम वास्समनम किं बहुना ब्रह्म इदम विश्व समस्तमीद जगद्भरिष्ठ वरतम अब्रम्ह प्रत्यय सर्वो विद्यामात्रो रज्ज्वाव सर्प प्रत्यय ब्रह्मक प् सत्यमित वेदाशासनम यह जो अविद्यामयी दृष्टि बालों को सामने दिखाई दे रहा है वह उपर्युक्त लक्षणों वाला ब्रह्म ही है इसी प्रकार पीछे भी ब्रह्म है दाई ओर भी बाई ओर भी ब्रह्म है तथा नीचे ऊपर सभी और कार्य रूप से नाम रूप विशिष्ट होकर फैला हुआ वह ब्रह्म ही अन्य पदार्थों के समान भास रहा है अधिक क्या यह विश्व अर्थात सारा जगत श्रेष्ठतम ब्रह्म ही है यह संपूर्ण ब्रह्म रूप प्रतीति रद्दों में सर्प प्रतीति के समान अविद्यामात्र ही है एकमात्र ब्रह्म ही परम सत्य है यह वेद का उपदेश है मुंडकोपनिषद मुंडकोपनिषदभाष्ये द्वितीय मुंडके द्वितीय खंड समाप्तम इदम द्वितीय मुंडक